संताभ ऋषियों का सूर्य से तथा वामदेव जी का स्कंद से प्रश्न प्रणवार निरूपण के लिए अनुरोध नम शिवाय शाम प्रधान पुरुषेशय सार्यंत हेतवे जो प्रधान प्रकृति और पुरुष के नियंत्रता तथा सृष्टि पालन और संहार के कारण है उन पार्वती सहित शिव को उनके पार्षदों और पुत्रों के साथ प्रणाम है ऋषि बोले सूजी हमने अनेक आख्यानों से युक्त परम मनोहर उमा संहिता सुनी अब आप शिव तत्व का ज्ञान बढ़ाने वाली कैलाश संहिता का वर्णन कीजिए व्यास जी ने कहा पुत्रों शिव तत्व का प्रतिपादन करने वाली दिव्य कैलाश संहिता का वर्णन करता हूँ तुम प्रेम पूर्वक सुनो तुम्हारे प्रति स्नेह होने के कारण ही मैं तुम्हें यह प्रसंग सुना रहा हूँ इतना कहकर व्यास जी ने काशी में मुनियों के तथा सूर्य जी के संवाद व्यास मुनि संवाद शिव पार्वती संवाद शिव जी के द्वारा पार्वती के प्रति सन्यास पद्धति संन्यासाचार सन्यास मंडल सन्यास, सन्यास पद्धति न्यास वर्ण पूजन प्रणवार्थ पद्धति आदि प्रसंगों का वर्णन करके पुनः ऋषिगण तथा जी के मिलन एवं संवाद की अवतारणा करते हुए सूज्य के प्रति ऋषियों के प्रश्न का जो वर्णन किया ऋषि बोले महाभाग सूज्य आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं अतः यदि आपका हम पर अनुग्रह हो तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं इस बात को आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया मुने विजा होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं आप प्रसन्नता पूर्वक उसका वर्णन करें ऋषियों की यह बात सुनकर सूत के शरीर में रोमांच हो आया उन्होंने गुरु के भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेव जी को त्रिभुवनजन महादेवी उमा को तथा तो गुरु व्यास को भी भक्तिपूर्वक नमस्कार करके मुनियों को आहरादित करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा जी बोले मुनियों तुम्हारा कल्याण हो तुम सब लोग सदा सुखी रहो महाभाग महात्माओं तुम भगवान शिव के भक्त तथा तो महा महात्माओंक व्रत का पालन करने वाले हो यह निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का प्रसन्नतापूर्वक वर्णन करता हूँ ध्यान देकर सुनो पूर्वकाल के रथंतर कल्प में महा वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाते लगे वे वेदों आगमों पुराणों तथा तो अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे देवता असुर तथा तो मनुष्य आदि जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से उज्ज्वल दिखाई देता था उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता था वे किसी के आशित नहीं थे उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी वे शीत उष्ण, आदि उदिंदो से परे तथा अहंकार थे। वे दिगंबर, महाज्ञानी, महात्मा, दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे वे अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब और विचरते और अपने चित्त को निरंतर परमधाम स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में लगाए रहते थे इस तरह घूमते हुए वामदेव जी ने मेरु के दक्षिण शिखर कुमार सिंह में पूर्वक प्रवेश किया जहां मयूर वाहन शिव कुमार ज्ञान में शक्ति धारण करने वाले समस्त असुरों के नाशक और सर्व देव वंदित भगवान स्कंद रहते थे उनके साथ उनकी शक्तिभूता गजावल्ली भी थी वही स्कंद सर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर था जो समुद्र के समान अगाध एवं विशाल दिखाई देता था उसका जल ठंडा और स्वादिष्ट था वह सरोवर स्वच्छ अगाध एवं बहुत जलराशि से पूर्ण था उसमें संपूर्ण आश्चर्यजनक गुण विद्यमान थे वह जलाशय स्कंद स्वामी के समीप ही था महामुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके शिखर पर बैठे हुए मन सेवित कुमार का दर्शन किया वे उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे मोर उनका श्रेष्ठ वाहन था उनके उनकी चार भुजाएं थीं सभी अंगों से उदारता सूचित होती थी मुकुट आदि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे रत्नभूत दो शक्तियां उनकी उपासना करती थीं उन्होंने अपने चार हाथों में क्रमशः शक्ति कुक्कुट वर और अभय धारण कर रखे थे स्कंध का दर्शन और पूजन करके उन मिनिश्वर ने बड़ी भक्ति से उनका स्थवन आरम्भ किया